देह भारत आचार्य चरक जो एक महारिषि थे और जिन्हें दुनिया आज फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसे चारक साहित्य के नाम से जाना जाता है इसमें सोना चांदी लोहे को भस्म करके या उन्हें उपयोग करने के तरीके थे आयुर्वेद के रचयिता को और दुनिया को आयुर्वेद का वरदान देने वाले महारिषि चारक को देशभगत रेडियो सलाम करता है एवं धन्यवाद करता है